चेतन और अचेतन सृष्टि चिदावास की गई समत विवेचनार्थम अपना मत विवेचन सिद्ध निश्चय करने के लिए अन्य मत कथन करते है आचार्य प्रसवम प्रसवि मे सृष्टिचि स्वप्न मैस्वेती सृष्टिधन्यकता विभूति विस्तार इस है ईश्वर की सृष्टि है ईश्वर के विस्तार है प्रसवम विभूतिम प्रसव तो अन्य मनंते प्रसव उत्पत्ति है सृष्टि है सृष्टि चिंतन करने वाले मानते सृष्टि चिंता का कां से जो सृष्टि के विषय में चिंतन करते हुए लोग कहते परमार्थ वस्तु चिंता करने वाले की ये सृष्टि में कुछ उनका आदर नहीं है से सृष्टि चिंतन करने वाले सा होते हैं परमार्थ चिंतन करने वाले तो सृष्टि में आदर नहीं प्रसवम उत्पत्ति विभूति उत्पत्ति सृष्टि ईश्वर की ईश्वर के विस्तार है स्वप्न माया स्वरूप सृष्टि अने विकल्पिता अने लोक विकल्प कर स्वप्न स्वरूप माय स्वरूप सृष्टि वास्तव नहीं कहते हैं ठीक है ईश्वर से विभूतिर विस्तार स्व्य ईश्वर्य ख्यापनम सृष्टि रीति पक्षे सृष्टि वस्तुत्व संख्या पक्षातर तो माहूति विस्तार विस्तार ऐश्वर्य ख्यापनम ईश्वर के ईश्वर ईश्वरत्व ईश्वर तो ख्यापन के लिए सृष्टि ऐसा मानने पर सृष्टि वास्तव हो जाएगी सृष्टि वस्तुत्व तो संख्या होने पर अने स्वन माय स्वरूपे थे पहला तो है विभूति है प्रसव उत्पत्ति सृष्टि विस्तार है दूसरा है स्वप्न माय स्वरूप में विभूति विस्तार है ईश्वर से सृष्टि रीति सृष्टि चिंत का मनते चिंता करने वाले समानते है न तो परमार्थ का नाम सृष्टा व आदर है परमार्थ वस्तु चिंतन करने वाले में उनकी सृष्टि में उनका आदर नहीं है मिथ्या है जगत सृष्टि है ही नहीं चिंतकाना कृष्टिचिंत एक मत ये कि चिंतन करने वाले के मत है तत्वी का ये मत नहीं क्यों किया परिंतका सृष्ट आदर सृष्टि वस्तुवाद वस्तुचिंतना तदर भाई शृष्टि से वास्तव तो परमात्मा वास्तव चिंतन करने वाले भी तो सृष्टि में आदर करेंगे वास्तवनी इंद्रो माया इंद्र परमात्मा के द्वारा प्राप्त करते उपाधि से अनेक रूप होते वास्तव ठीक है मायामयी सृष्टि आदर विषय नृष्टान्त महा मायामयी सृट्य आदर का विषय नई होगी दृष्टि मायावीन सूत्रम आकाश निक्षिप्य सायुधम आह्य चक्षुर्गो गोचरता युद्धन खंडस चिन्ह पति पुनरुथित पश्यता मतत्वचिता आदर पश्यता <coughs> देखने वाले क्या देखते पहले माया बिनम सूत्रम आकाश निक्षिप तेन सायुम आरू्य माया भी जादू दिखाता है सूत्र ऊपर आकाश को फेंक दिया लंबा करके तो सूत्र आकाश में से बहुत दूर तक तो सूत्र चला गया तेन सायुम आरूह उसी सूत्र के द्वारा चढ़ जाता है ऊपर आयुध के साथ अस्त्र शस्त्र लेकर के उस सूत्र में चढ़ चढ़ करके ऊपर चले जाता है चक्षुर गोचर ताम फिर बहुत ऊपर चल जाता है, चल जाता है तो दिखता नहीं चक्षु को चलता हम चक्षु के विषय को अतिक्रम करके वहां फिर आप उस समय बहुत होकर के युद्ध करते है युद्धे न टुकड़ा टुकड़ा कर चिन, चिन्ह कर गिरता है कहीं उसी मायाविका कहीं पैर गिर गया कहीं सिर गिर गया कहीं हाथ गिर गया इधर उधर चिर गया चिन्हम पतीतम और पास में कोई उसको सब मिलाकर दिया दे, फिर उठकर खड़ा हो गया पुनर, पुनर खड़ा हो गया ऐसे देखने वाले जादू तत्कृत तो मायादी सतत चिंता है <coughs> में क्या माया उसका कार्य ये वास्तव है ऐसे चिंता करने में आदर नहीं होता है जानते हैं माया भी जादू देखाता है वास्तव नहीं टीका में माया आदि इत्यादि शब्द न तत्कार तो माया उसका कार्य में वास्तव ऐसे चिंता नहीं करते ये दृष्टान्त तो माया भी ने दिया दृष्टान अर्थम दिके योजयति। दृष्टान्त में जो अर्थ निविष्ट प्रविष्ट है उसको दृष्टान्तिक में घटाते तथे तो अय माया विन सूत्र प्रसारण समूक्त सपनादिविकास जो कार्य सृष्टि प्रसव है नयाविका ही नया विन सूत्र प्रसारण सम जैसे जादुगर सूत्र फेंक देता प्रकार फैलाने के समान बराबर है है है स्वप्न स्वप्न आदि आदि विकास विकास हो जाता ठीक है में। परमार्थ तभी पर चिंतक सदृष्टर महा सूत्र सूत्र प्रसारण तो के समान हो गया सुसूत्र जागृत आदि अवस्था जैसे सूत्र में मायावि आरूढ़ को चढ़ जाता है उसके समान हो गया जागृत स्वप्न सुस्वती स्थित प्राज्ञ तेजस विश्व सूत्र तो अरूढ़ाभ्याम अन्य है परमार्थ माया सूत्र में चढ़ गया सूत्र अलग है सूत्र में चढ़ने वाला अलग वस्तु तो माया भी परमार्थ भी अलग है ऐसा लगता है वही माया भी चढ़ा वो नहीं चढ़ा ऐसे दिखता है परमार्थ अलग है सै वूमिष्ठो माया अच्छा न भूमि में स्थित है माया से आच्छादित लोग उसको नहीं देख पाते लोग सोचते माया भी ऊपर चढ़ गया जिस प्रकार वहां रहता है इसी तथा तुरिया परमार्थ तत्व तो। नाम जागर निर्विकारपन सरस्वती झूठा दिखा गया उसमें प्राग्ञ तो जैसे विश्व रूप दिखते अतस्त चिंतायाम एवं आदर मुक्ष न निष्प्रयोजना आदर इत्याचिता तो में तुरी तत्व परमार्थ तत्व उसके चिंतन में ही आदर मुख्यों सुट्व। का आर्याना सज्जना न निष्प्रयोजनायाष्टु सृष्टि निष्प्रयोजन उसके आदर नहीं सृष्टि चिंतकनाम एव ए विकल्प इत्या ये सब विकल्प सृष्टि चिंतन करने वाले करते परमार्थ चिंतन करने वाले सृष्टि के विषय कोई आग्रह नहीं स्वप्न माया स्वरूप दूसरा है स्वप्न स्वरूप माया ठीक है में माया छन्न अदृश्यम हेतु माया छन्न अदृश्यम माया चन्न होने के कारण अदृश्यमान अधर्शेमान अदृश्यमान का हेतु माया छन्न माया से रखा गया तुरीख्यम जाग्र स्वप्न सुपेद्य विश्वते जैसे प्राज्ञ अतिरिक्त तदस्पृष्ट तथा तुरीय आख्यम परमार्थ तत्व तुरी आख्य जागर सपन शुद्ध तीन अवस्था से विलक्षण है अवस्था परमार्थ तत्व चिंता ही सम्यक द्वारा फलवती न सृष्ट ही परमार्थ तत्व का चिंतन से सम्य ज्ञान होता है सम्य ज्ञान होने से सम्य ज्ञान के द्वारा वो चिंतन फलवत है सफल है परमात्मा तत्व आत्म तत्व चिंतन करेंगे तो समय ज्ञान होगा वही उसका मुख्य फल देने वाले है के विषय में चिंतन करने से कोई फल नहीं है न सृष्ट है सृष्ट है चिंता न फलवती कोई उसका फल नहीं तत्सृष्टावनादर तत्वनिष्ठानाम इत्याह इसे सृष्टु तत्वनिष्ठान अनादर सृष्टि में सृष्टि के विषय में तत्व ज्ञान का आदर नहीं चिंतन नहीं करते मिथ्यारे और सृष्टि कैसे राज्य में सर्प दिखता है जूठा जब मिथ्या हो गया और तो सर्प फिर कैसे उत्पन्न हुआ कहां से आया? ये सब कहा चिंतन करना प्रयोजन आदर परमार्थ चिंतक नाम सृष्ट अनादरा में अवसृष्टौ विशेष चिंता इतुक्त अर्थ द्वितीय अर्धम अवतारित परमार्थ चिंतकों का सृष्टि में आदर नहीं अनादर उनसे तो सृष्टि में आदर किसका स्थान निष्ठा ना, ना परमार्थन से जो परमार्थ तत्व तो तो में जिनकी निष्ठा नहीं है जगत को सत्य मान करके मिथ्या दृष्टि वाले सृष्टि विशेष चिंता वो विशेष चिंतन करते सृष्टि किस लिए हुआ क्यों हुआ कब से किस प्रकार चिंता कर, कर, हुआ अभी हम लोगों का चिंतन करते है इसी अर्थ में द्वितीय अर्थ श्लोक के अवतारण करते है भगवान भाष्य चिंतक नाम एवं विकल्प ये सब विकल्प सृष्टि चिंतन करने वाले उनके ही परमा चिंतन करने वाले के नहीं जागृत जागृत में जो वस्तु है सपने में वही दिखता है तसे सत्य सत्य हो जाएगा सपने मायाच मणियादि लक्षण है सत्यत्व अंगीकारात और माया मणि मंत्र आदि कुछ प्रयोग करते तो है वो तो सत्य है विकल्प सिद्धांत से विलक्षण इसलिए स्वप्न माया स्वरूप कह करके सपने जो दिखता है जागृत वस्तु जैसे इस सपने इसे स्वप्न में देख लिया ऐसी सृष्टि बन गई अच्छा माया तो माया में से तो कुछ मनी मंत्र आदि सत्य प्रयोग करता है इसलिए ऐसे कुछ प्रयोग करके सत्य ऐसे बनाया माया ऐसे ये ये पक्ष में सिद्धांत के अनुसार तो माया नाम को कोई वस्तु नहीं जैसे मणि आदि सत्य वस्तु ऐसा नहीं है और निर्वचन ही और सपना में दिखता है कि वास्तव वा नहीं है इसलिए ये सब चिंतन पक्ष सिद्धांत से विलक्षण है ये समझना सिद्धांत में सृष्टि है ही नहीं खाली दिखता है प्रातिभाषिक है नहीं जैसे मणि आदि प्रयोग करके जादूगर कुछ बना दिखाता है ऐसा नहीं है का नाम सृष्टिचिता सृष्टि विषय चिंतन करने वाले का दूसरा विकल्प दिखाते है सृष्टि के विषय में इच्छा मात्रम इच्छात्रो सृष्टि रीतिसृष्टौनि कालात् प्रसूति भूता मन कालचिता का इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि यदि सृष्टि विनिश्चित परमात्मा की इच्छा मात्र ही सृष्टि जैसे इच्छा करते हैं जैसे देखा देते हैं ये सृष्टि केवल निश्चय किया गया कालचिताक का मनते भूताना काला प्रसूति काल से भूतुत्पत्ति ये कालचिताक मानते। काल ही का ज्योतिर्विदना प्रकार आह केवल काल को ही मानते। परमा काल काल से सौत्पत्ति परमेश्वर सेच्छात्री द्वित हेतु आह परमेश्वर की इच्छा मात्र सृष्टि कारण क्या है इच्छा मात्र प्रभु भाष्य में सत्य संकल्पत्वात सृष्टि प्रभु परमात्मा सत्य संकल्प से उनकी इच्छा ही सृष्टि घटादि संकल्पना मात्रम न संकल्पना अतिरिक्त संकल्प से अतिरिक्त तो कुछ नहीं जैसे संकल्प करने लगे ऐसे दिखने लगा टीका में यथा लोके कुला देकल्पना मातम घटादि न तद अतिरिकण कार्य सृष्टि लोक में कुलाल आदि संकल्प करता है घटाधिकार्य वस्तु तो घटाधि कार्य मिट्टी से अलग नहीं न तद अतिरिकण घटा अधिकार नाम रूप व्याम अंतरेव कार्यम संकल्प वही तिर्माण आप बनाने के पहले कुलाल अंदर ही संकल्प करता है इतने बड़ा ऐसे बनाऊंगा नाम रूप से अंदर संकल्प करके बाहर उसको दिखाता है उसी प्रकार तथा भगवत सृष्टि ही संकल्पना संकल्पना सकल्पमात्र न तदतिर काचिदस्ती इस प्रकार कुछ लोक ये कैसाचि ईश्वरवादीना मत कुछ ईश्वरवादी का मत सृष्टि इच्छा मात्र ही है काला सृष्टि के्योतिर्विदलोक टीका यहासृष्टिश्स्तु किं प्रयोजन विकल्पदय सृष्टि किस किस प्रकार विभिन्न प्रकार बहु कहते हैं थोड़े दिखा दिया किंतु सृष्टि का प्रयोजन क्या है इसमें दो विकल्प रीत क्रीडार्थम चा पर देवश माप्त काम से का स्त्री अन्य कथि भाथ सृष्टि भोग के लिए सृष्टि क्रीड़ा चापरे अने कथाई ईश्वर क्रीडा करते क्रीडा के लिए किंतु सिद्धांत है दे देंवभाव ये।, ये परमात्मा का स्वभाव अनाधिकार से से चल रहा है आपता तो काम से कास्पुर ईश्वरी तो काम। आप काम आपता काम ये ना सब काम कामया वस्तु उनको प्राप्त है कोई प्राप्त करने का नहीं तो उनके लिए क्या इच्छा है काशपुर क्या इच्छा है इसलिए कोई इच्छा किस कारण से सृष्टि नहीं ऐसे ही स्वभाव अनाधिकार से चल रहा है सिद्धांत महा यह सिद्धांत पक्ष देव स्वभाव है आपता काम से कास्पुर क स्वभामें स्वभाव क्या है सर्गी को नैसर्गीिक माया ये माया है का नैसर्गी अपरो मै अहम इस अक्ष माया ये शह मायाशब्दार्थ तथा अय देवश स्वभाव अयम अयम का अच्छे सर्वक्षापवादय जितने पक्षे सृष्टि के विषय कारण प्रविजन सबका अपवाद सबका निराकरण होता है तो सृष्टि नहीं देव परिरी स्वभावपक्ष नैसर्गी विनिर्मिता सृष्टिरी मत सिंत आश्री चतुर्थ पदन दूषण मुख्य थे आत्त काम से का स्प्र है चतुर्थपाद इसके अन्य पक्ष का दूषण कहते हैं देश स्वभाव एवं ये सिद्धांत है दे देश का परमेश्वर से स्वभाव सृष्टि ये स्वभाव पक्षी स्वभाव स्वभावपक्ष क्या नैसर्गिक माया विनिर्मित सृष्टि नैसर्गिकनाद सिद्ध माया मैया के द्वारा विनिर्मित है मय के द्वारा विनर्मित माया समय इति मत सिद्धांत तो आश्रय तो करके चतुर्थपाद के आम तो से कास्पुरा दूषण सौ पक्ष पक्षरनोर युज्य भाष्य में भोगार्थं भोगाथ क्रीडाथमी चा सृष्टि मनते भोग लिए कोई क्रीडा किल मनते अनोर पक्षूषण देवशास्के पक्षरअन यक्षर अन्वयर दूषण पक्ष में दूषण ईश्वर sa से ईश्वर तो ख्यापन सृष्टि एक पक्ष पहले विभूति प्रसवंत आया ईश्वर तो ख्यापन करने की लिए सृष्टि प्रथम पक्ष आया सप्तमस्वरूप माया स्वरूप धाकुष क्या गया है ईश्वर से सप्त संकल्प से सृष्टि इच्छा मतर प्रभु सृष्टि काला प्रसुति आ गया कालादेव जगत सृष्टि नईश्वरा पक्षिया ईश्वरस्तु उदास नहीं करता केवल काल हुआ तत्र विकरम उसी में सृष्टि जितने प्रकार है उसमें दूसरा विकल्प प्रयोजन के लिए भोगाथम क्रीड़ा सृष्टि फलगत प्रयोजन फलगत क्या फल सृष्टि का दो विकल्पे तेषा एक तमाम ते सर्वेशाव पक्षाण दूषण सौ पक्षियों में दूषण चतुर्थ पादन इति पक्षांतर महा ये अन्य पक्ष कहते कि सक्ष में दोषे आपत काम से, आप तो से कास्पृा कोई प्रयोजन कोई कारण कुछ नहीं ऐसे सृष्टि है सृष्टि जैसे लगता है देवस्य से स्वभाव पक्षमाश्रित सर्वेशा वक्षा नाम दूषण है आप्त तो काम से काशा कहकर के स्वपक्ष में दूषण नो खलो आपत से परस्य आत्मन मायाम बिना विभूति ख्यापन बोलते विभूति ख्यापन भी कहेंगे काम है, पर आत्मा माया के बिना उसे विभूति ख्यापन क्या होगा माया के बिना भी विभूति ख्यापन विभूति ख्यापन करने के लिए भी माया से ही मानना पड़ेगा नपन मायाभ्याम सारूप्य मंत्र माया सृष्टि शक्य थे सपन सृष्टि माया सृष्टि कहेंगे तो सपने के समान माया के साधु होना चाहिए अवस्तुनोरव तय तत्शब्द प्रयोगा स्वप्न माया शब्द प्रयोग होता है अवस्तु में वास्तव नहीं है इसलिए वास्तव सृष्टि नहीं न परमानंद स्वभाव से परिणाम इच्छा संगठते और इच्छा मतर प्रभु सृष्टि इच्छा भी कैसे माया के बिना परमानंद स्वभाव शुद्ध चैतन्य उसमें इच्छा कैसे होगी माया के बिना नहीं तत्व अभिक्रिय से इच्छा आदि अभिक्रिय निष्क्रिय पर निर्विशेषे इच्छा प्रयत्न कुछ नहीं हो सकता है यया मंत्रण भोगक्रीडे तस् उपये भोगाथ हो क्रीड़ा माया कि भोग नीडा ये तो नही हो सकते तथा मैयामयी भगवत सृष्टि इसलिए सृष्टि तो माया मयी वास्तव यदु तम काला प्रसुति भूताना काल से उत्पत्ति इस विषय कहते आ नहीं रजु आदि नाम अविद्या स्वभाव सर्पादि आभास कारणम सक्यम वक्तु रज्जु सर्प रूप हो जाता है सर्प जैसे दिखती है रज्जु सर्प भ्रांति काल में सर्प जैसे दिखती सर्पादि सर्प आदि आभास सर्पव आभास होती तो हाँ कोई क्या है कारण कारण कुछ नहीं अविद्या स्वभाव व्यतिरिक अज्ञान के कारण रज्जु के अज्ञान से स्वभाव से जैसे दिखता है भ्रांति होती अन्य कोई कारण नहीं कह सकते ही, ही विभिन्न कल्पना है स्वभावे स्वभाव क्या है स्वभाव शब्द स्वाज्ञान रज्जुज्ञानी स्वभाव सदस्य का उसे अज्ञान से ही सर्पादि भाष सर्पादि भाषा होती है रजु तथा परस पर ही माया शक्ति बसाद आकाशवादी आभाष तुम माया शक्ति के कारण ही आकाश आदि जैसे परमात्मा दिखता है आकाश आदि रज पर दिखता है रजु से अलग नहीं है जैसे परमात्मा से अतिरिक्त आकाश है ही नहीं आकाश आदि आभाष आत्मा न आकाश समृद्ध इत्यादि आकाशवादी उत्पन्न उसे आत्मा से न तो काल भूत कारण काल से उत्पत्तिणनी प्रमाण का होते काल से उत्पत्ति पाद व्याख्या व्याख्येयन क्रमशात प्राप्त चतु पाद व्याख्यात उत्तरग्रंथ प्रवृत्ति आत्मकतीन पाद प्रथम तो द्वितीय थे तेजाग्र सपन सुशुति आत्मा का स्थल सूक्ष्म कारण है तीन अवस्था के साथ समान करके विश्व तेजस्व प्राज्ञा अभिमानी और समष्टि है विराट हिरण्यगर अवईश्वर इस प्रकार तीन पाद की व्याख्या होने के बाद अभी ब्रह्मवसात प्राप्त है चतुर्थ पाद जिसकी व्याख्या करनी व्याख्य व्याख्य है व्याख्या पद व्याख्या व्याख्य चतुर्थ पाद प्राप्त है उसकी व्याख्या करने के लिए व्याख्या तुम उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति इतिहा आगे की ग्रंथ की प्रवृत्ति चतुर्थ पाद कथन करने के लिए चतुर्थ पाद क्रम प्राप्तो वक्तव्य इतिहा चतुर्थ पाद क्रम से प्राप्त हुआ उसका कहना चाहिए आह इति कहती श्रुति नाहत प्रज्ञ इत्यादि नज्ञ इत्यादि कह करके निषेध करके उपदेश करते न पाद विधि मुख्या चतुर्थ पाद व्याख्या है जैसे तीन पाद का व्याख्यान किया गया विधि के द्वारा भाव शब्द के द्वारा चतुर्थ तो पाद की ऐसे व्याख्या करी निषेध मुख्या व्याख्या है किमित तथा अंत प्रज्ञा नहीं बिहार प्रज्ञा नहीं नहीं, नहीं, नहीं। निषेध करके व्याख्यान करते विधि के द्वारा ऐसा है ऐसा ही कहना चाहिए निषेधों के द्वारा क्यों व्याख्या करते ऐसे संक्रांत से कहते सर्व प्रवृत्त निमित्त विधेयक में विशेष शब्द प्रवृत्त निमित्त चुनाव शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है शब्द प्रवृत्ति नि निमित्त कहीं जाती है घट गौ इत्यादि शब्द प्रयोग का नहीं कर जाती है कहीं गुण है शुक्ल नीला आदि प्रयोग करने के लिए रूप शुक्ल आदि गुण से प्रयोग होता है क्रिया से भी शब्द प्रयोग होता है पाचक लाभ काठक क्रिया से प्रयोग होता है शब्द और संबंध से ही प्रयोग होता है दंड आदि कुंडली आदि कोई भी शब्द प्रवृत्ति का निमित्त ब्रह्म में नहीं है तसे शब्द अनविधेयत्व चतुर्थ तुरीय शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्य है शब्द अनविधेयत्व शब्द के द्वारा नहीं कहा जाता है शब्द अर्थ शक्ति विषय तो नहीं है इसी विशेष प्रतिषेध नतुर्य निर्देश निर्विशेष तुरी के प्रतिषेध के द्वारा ही तुरीय तत्व तो तो चतुर्थ को निर्देश करना चाहती है में सर्वाणी शब्द प्रभु निमित्ता शब्द प्रवृति के जितने निमित्त कोई निमित्त नहीं आई तुरीयुण आदि षठी संबंध गुण आदि की जाति क्रिया तेई शून्य शब्द तो प्रवृत्ति निमित्त तो जितने संबंध आदि उससे रहित शब्द प्रवृत्ति के निमित्त तो हो शब्द प्रयोग होगा तो शब्द का वाच्य होगा प्रवृति निमित्त तो नहीं उनसे शब्द वाच्य नहीं है इसलिए किसी शब्द के द्वारा उसका बोधन नहीं किया जा सकता है निषेध द्वारा आए तिरदेश संभव निषेध के द्वारा ही तुर्य का निर्देश हो सकता है निषि करेंगे शुद्ध स्वरूप साक्षात वाच्यत्व वाच्योतुम निर्दि निर्दि निर्देश करना चाहती निर्देश नहीं है क्योंकि साक्षात वाच्यत्व तो नहीं है किसी शब्द का इसको प्रकट सूचितुम सिद्ध करने के लिए निर्दिक्षति कहते भगवान भाषा का श्रुति निर्देश करना चाहती वस्तुता निर्देश नहीं कर सकती शब्द के द्वारा निषेध के द्वारा कहना चाहते यदि चतुर्थम विधि मुखिया ने निर्देश न सक्यून्य शंका संकाय चतुर्थ यदि विधि मुखिया से शब्द के द्वारा निर्देश नहीं कर सकते शून्य हो जाएगा तुझ कोई शब्द का वाच्य नहीं तो निषेध है नहीं वो निर्देश मान्यता क्योंकि सबका निषेध कर निर्देश करते है निषेध से निषेध करेंगे तो फिर कोई है नहीं अभाव रूप शून्य हो जाएगा तथा नास्ति नास्ति इति नर्थवदे तथा नास्ति नर्थवदसा कोई है जो कुछ है ही नहीं तो नास्ति व्यर्थ है व नहीं निष्प्रयोजन ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं सब नहीं नहीं नहीं सब सबका निष्ठे करते हैं ऐसा कोई वस्तु अर्थवत न ऐसा कोई है ही नहीं निष्प्रयोजन बस्तु ऐसा संख्या करते हैं शून्य तरी तो तो शून्य होगा सबका निषेध करेंगे तो नूर्य से शून्य तम अनुमा तुम युक्त शून्य ही कहेंगे कुछ नहीं सव सव कर तो सदअिष्ठान कल्पित्व तथा तो रजताधिपत इतना अनुमान तुर्य से सत्व सिद्धर मूर्य शब्द तो ही सत्व सिद्ध हो जाएगा अनुमान के द्वारा विमतम तुर्यम नहीं, तुरिया नहीं। है। है कल्पिता तुम? कल्पिता तुम। तो नहीं ये सब कुछ प्रपंच सदधिष्ठानते प्रपंच स्थूल सूक्ष्म प्रपंच सदधिष्ठान बहुरी सदिष्ठान ये सदधिष्ठानक साध्य क्लित कल तथाजतावत जैसे कल्पित रजते शक्ति कल्पित कलता अधिष्ठान शेक्तिपे सदिष्ठानक यत तत्व तत्र सदअिष्ठान तत्व अधिष्ठान कोई है ये प्रपंच कल्पित है तो उसका अधिस्थान सदरूप होगा इस रूप से अधिष्ठान तूर्य ही वही जागर सपन तीन अवस्था से विलक्षण इसलिए तूर्य चतुर्थ है उसकी सत्य सिद्धि हो के द्वारा तन्न सिद्धांत कहता है तन्न तत् और के बीच विराम नहीं चाहिए तून्य प्रश्न है सिद्धांत तन्न मिथ्या विकल्प से निर्निमित्व तो मिथ्या विकल्प निर्निमित नहीं हो सकता है जहां विकल्प कल्पना है उसका कोई निमित्त तो है के लिए दिखाते जैसे दृष्टान रजु सर्प नहीं रजत सर्प पुरुष मृग तृष्णिका आदि विकल्पा शुक्ति का रजु स्थानु उसरा आदि व्यतिरिक अवस्थ आस्पद रजत सुक्ति में रजु में सर्प स्थान में पुरुष मरु में मृग ये सब जितने विकल्प के हैं विकल्प है उनके अधिष्ठान के बिना अतिरिक्त ही नहीं शुक्ति का रज्जु स्थानु उदि व्यतिरेकना शुक्ति के व्यतिरेक में रजत नहीं है रज्जु को छोड़कर रज्जु सर्प को यह है ही नहीं स्थानु में कल्पित तो पुरुष स्थानु से अतिरिक्त ही नहीं उसमें मेघ त्रिष्णिक है उसमें मरुमे से बिना अलग नहीं है अवस्तु आस्पदा है वो वास्तव नहीं है व्यतिगण अवस्तु आस्पदा है अवास्तव है अधिष्ठान के बिना उनकी कोई सत्ता नहीं अधिष्ठान की सत्ता ही उसमें इसलिए उनको कल्प ही होना से क्या उनकी कल्पना नहीं कर सकते वास्तव कुछ ही करके और कोई अधिष्ठान के बिना का है अवस्तु आस्पदा अवस्तु तो आस्पद जिनका आस्पद प्रतिष्ठा अवस्थु असत्य बिना सतिष्ठान की बिना ही कल्पित ऐसा नहीं कर सकते अधिष्ठान है अधिष्ठान को छोड़ करके कल्पित ऐसा नहीं कर सकते रजतादी नाम सद अनुविध बुद्धिबुद्धि अवस्थु आस्पद तयगा अवस्तु का आस्पद होगा अधिष्ठान ऐसा नहीं कल्पना कर, कर सकते क्योंकि रजतम अस्ति सर्पो अस्थि सद अनुविध बुद्धिबुद्धि अस्ति अस्थि करके सत अनुबिध बुद्धि सत को विषय करने वाले बुद्धि का विषय है रजत अध्यस्त रजत अस्ति से प्रतीत होता है रजतम अस्थि सर्प अस्थि तो अस्ति रजतम करने से एक ज्ञान है जिस ज्ञान का विषय सत है और ज्ञान का विषय रजत है तो सत अनुब्ध बुद्धि का विषय हो गया सद विषय बुद्धि बुद्ध जो बुद्धि सत को विषय करती वही बुद्धि विषय करती तो सद अनु बुद्ध बुद्ध बुद्ध अनुगत बुद्धि कोई वास्तव नहीं है अवस्तु असत शून्य ऐसा नहीं हो सकता है कल्पित वस्तु अस्थि अस्त्य से प्रतीत होने से वो सद उसका अधिष्ठान है अवस्तु असत अधिष्ठान अस्त्य से प्रतीत नहीं होनी चाहिए ऐसे मृद निर्मित घट सराबादी मृद मृद ऐसे बहन होता है सर्वत्र सुवर्ण निमित जितने भूषण है स्वर्ण है, है इस प्रकार सद में कल्पित जितने वस्तु है रूपण बहन होता है यदि सत नहीं अधिष्ठान होता तो सर्पनास्ती भ्रम काल में भी रजत नास्ती ऐसी प्रती होनी चाहिए किन्दु ऐसा नहीं अस्थि सर्प रजम ऐसी प्रतीति होती तदवदि विकल्पास्पद रजूसर्पादी उनका आस्पद प्रतिष्ठाया प्रतिष्ठा अधिष्ठान अवस्तु उसका अधिष्ठान ऐसा नहीं हो सकता है असत अधिष्ठान नहीं होगा इसी प्रकार रजूसर्परा के समान ही प्राणादि विकल्पा नाम अभी प्राणादि विकल्प जितने सृष्टि है अवस्तु आस्पद नहीं हो सकता है उनका नहीं होगा अधिष्ठान सदरूप सिद्ध होगा जैसे शुक्ति रजत का अधिष्ठान है रज सर्प का अधिष्ठान है इसी प्रकार यदि तूर्य ये प्रपंच अधिष्ठान है प्राणादि विकल्प का अधिष्ठान है तभी वाच्य अधिष्ठान तो घटाधिपत तूरीय शब्दवाच्यम अधिष्ठान तो घटाधिपत घट जैसे अधिष्ठान है जलादि का वाच्य शब्दवाच्यूरीयद प्राणादि विकल्प का अधिष्ठान है तो वाच्य होना चाहिए शब्दवाच्य होना चाहिए शब्दवाच्य मान की प्रक्रम भंग से आप कहते हैं शब्दवाच्य नहीं कि शब्दवाच्य तो अनुमान हो जाएगा अधिष्ठान ये चौदह पूरा है प्राणादि सर्वविकलस्पत् शब्दवाच्य न प्रतिषेधी प्रत्यायत्व उदका आधार से घटाते न प्रतिषेधी प्रत्यायत्म प्रतिषेद के ज्ञापन करना नहीं क्योंकि शब्द का वाच्य होगा जो शब्द का वाच्य उसको शब्द से कहो अना प्रज्ञा न वही प्रज्ञा सो निषेध के द्वारा क्यों ज्ञान कराते क्योंकि अधिष्ठान शब्द हो जाएंगे प्राणादि विकल्प हो गया प्राणादि विकल्प के अधिष्ठान होने से घटादी शब्दवाच्य हो रजु आदि ये भी शब्द वाच्य हो जाएगा क्योंकि अधिष्ठान है यदि शब्दवाच्य हो जाएगा इसी अस्मात्नाथ न प्रतिषेध ही प्रत्ययत्म प्रतिषेध के द्वारा उनका ज्ञापन कराना उठी नहीं है तूर्य तत्व उदकाद आधार से घटाधि उदकाद्याधार से उदकाद उदकाद्याधार घटाधार्थ निषेध मुखेन नहीं होता है साफ़ साइज काधार घटे उदकाद्याधार उदकादी का आधार उदकादार ष्टी उदकादार्थियों उदकाधिधार घटा दे उदकाधि आधार से घटा दे के द्वारा ज्ञापन नहीं होता है विधि के द्वारा जल को हेतु बना करके शब्दवाच्यत्व सिद्ध करता है पूर्व अनुमान के द्वारा सिद्धांत पूछता है जो अधिष्ठान हेतु क्या गया आपके अनुमान में किम प्रातिभाषिक अधिष्ठान हेतु कृतम कित्विकम अधिष्ठान तो प्रातिभाषिक अधिष्ठान नाद्य प्रातिभाषिक अधिष्ठान हेतु करोगे तो वास्तव तो तो सिद्ध नहीं होगा शब्द वाच्य तो। प्रातिभाषिक धूम के द्वारा वास्तव अग्नि की सिद्धि नहीं होती नाद्य सेत्विक वाच्यत्व तो साधकत् तो कल्पित अधिष्ठान यदि हेतु अधिष्ठानत्विक वाच्यत्व का साधक नहीं होगा क्योंकि अतात्विक हेतु तो तात्विक साध्य का साधक नहीं होगा अतात्विक तो, तो वाच्यत्व प्रक्रम विरुद्ध और कहीं अधिष्ठानत्व भी प्रातिभाषिक है अरे वाच्यत्व भी प्रातिभाषिक तो यदि अतात्विक वाच्यत्व सिद्ध करेंगे तूर्य में तूर्य में वाच्यत्व सिद्ध होगा अतात्विक प्रातिभाषिका तो प्रातिभाषिक वाच्यत्व रहेगा तो प्रक्रम का कोई विरुद्ध नहीं शब्द वाच्य नहीं है अब प्राथिभाषी के वाच्यत्व प्राथिभाषी के वाच्य क्या आपत्ति प्राथिभाषी के जल मरुम दिखता है मरुमी गिली नहीं होती प्राथिभाषी के वाच्यत्व अवाच्य ब्रह्म में रहने में कोई आपत्ति नहीं वास्तव नहीं रहेगा तो विरोध होगा अवास्तव वाच्यत्व रहे तो कोई आपत्ति नहीं इसलिए प्रकरण विरुद्ध नहीं है और यदि अधिष्ठान को कहेंगे तात्विक अधिष्ठान तो तात्विक वाच्य सिद्ध करेंगे न द्वित शुक्ति कल्पित रजतादेअस्तुत्व तूर्य कल्पित प्राण आदि अवस्तुवादिष्ठान से तात्विक अधिष्ठान हेतु करते सुतियादि में सुक्ति में जो अधिष्ठान है वो भी तात्विक नहीं है क्योंकि कल्पित रजत का अधिष्ठान है कल्पित रजत ही यदि वस्तुभूत नहीं है तो तत्व संबंधी अधिष्ठान कैसे वास्तव होगा कल्पित रजत आदि अवस्तुत्व तो जैसे कल्पित रजत कल्पित वास्तव वा नहीं है तूर्य चतुर्थ तत्व में भी आदि विकल्प कल्पित प्राणादि अवस्तुत्व वास्तव नहीं जो कल्पित वास्तव नहीं तत्पृक तत्सब अधिष्ठान तनिपित तो, तत अधिष्ठानत्विक नहीं होगा कल्पित अनूपित अधिष्ठानत्विक नहीं होगा तात्विक नाषे में न प्राणादि विकल्पस्य रजतादे प्राणादविक शुक्ति रजतादेह रजतादेह सुक्ति यहां असत्व सुक्ति में रजतदेश नहीं है प्राण भी असत वास्तव्य कि वाच्य तुर्य निरूच्य शब्द प्रवृत्त निमित्त वक्तव्यूर्यदी वाच्य हो शब्द का वाच्य होगा तो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त भी कहना पड़ेगा तुरिए में तुरिए शब्द प्रभु निमित्त वक्तव्य शब्द प्रवृत्ति का कोई निमित्त ऐसा कहना पड़ेगा और निमित्त तूढ़ जातिर वा क्रिया वा गुणवा प्रथम प्रत्यय शब्द प्रवृति का निमित्त षष्ठी संबंध होता है क्या रूढ़े प्रसिद्ध गौ आदि शब्द जातिर वूढ़ी और जाति में थोड़ा भेद जाति को लेकर प्रयोग होता है कुछ शब्द प्रवृत्ति यौगिका को छोड़ करके प्रसिद्ध रूढ़ी शब्द लिया प्रत्यक्षादी प्रमाण से सिद्ध होने से उसको रूढ़ शब्द, शब्द प्रयोग कर दिया योग को नहीं लेकर न ही साधारणतः सत संबंध शब्द प्रवृत्त निमित्त भाग सत असत दोनों का संबंध शब्द के नहीं होगा अवस्तुत्व तूर्य से अतिरिक्त सबकल तूर्य से वस्तुत संबंध आसितूरी है वास्तव प्राणादि विकल्प अवास्तव है तो वास्तविक सा, के साथ तो अवास्तव का संबंधित नहीं होगा संबंध नहीं होगा तो विषय भावी कुत सम्बंध पैसे पहले हो तो ष्टी होगा संबंध नहीं है द्वितीय दी द्वितीय है रूढ़ी नापि प्रमाणान विषय तो स्वरूप गवादिवत जैसे गोवादि प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय प्रसिद्ध है गामेर गौ के की गा, तो गमेर डोस गि गह बनेगा गमे डोस तो गर्थ से नहीं वो तो, तो प्रसिद्ध रूढ़ है गो शब्द इसी प्रकार प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय जैसे गोवादी इसी प्रकार नहीं है तो आत्मन निरूपाधिक्वार आत्मा तो निरूपाधिका में विशिष्ट रूपेण विषय ते भी स्वरूपेण निरूपाधिक आत्मन तुर्थ न गादो रूढ़ि अवतरित विशिष्ट रूप से होगा अपना तुरिया जागृत विशिष्ट सपन विशिष्ट माया विशिष्ट रूप से प्रत्यक्षण निरुपाधिक आत्मा स्वरूप निरूपाधी से शब्द विषय नहीं होगा नवादोव रूढ़ि अवतरित रूढ़ी प्रसिद्धि टिप्पणी में देता है यज्ञ में उद्ध रूढ़ है प्रसिद्ध जैसे रूढ़ है इस प्रकार यहाँ रूढ़ ही नहीं, यो को नहीं ले है योगा नहीं लेकर के रूढ़ न तृतीय तृतीय कहेंगे जाति गवादो इव अद्वितीय तृतीय सामान्य विशेष भाव से अभिजात जाति तो सामान्य विशेष हो अनेक विशेष में एक सामान्य जाती, अनेक विशेष घट अनेक विशेष गौ एक सामान्य सर्वत्र भुत सामान्य विशेष भाव इस प्रकार सूर्य में हो तो जाति होगी नहीं उनसे जाते नहीं कर सकते गवादिवत नाप जाति मत गो आदि में जैसे जाति है खंड मुंडा आदि सौ गोत्व जाति है इसमें नहीं अद्वितीय सामान्य विशेष अभाव ये तो अद्वितीय तुरी है सामान्य विशेष भाव नहीं होगा अनेक गो में विशेष में एक सामान्य होगा तो जाति नहीं व्यक्ति एक ही सामान्य विशेष भाव नहीं उनसे जाते नहीं न चतुर्थ अचुर्थ क्रिया कहेंगे क्रिया नहीं होगी पांच का द्वीप अक्रिय तुरीय विक्रियावत्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त से वक्त अयुतत्व आदित्य पाचक में तो क्रिया है पाक वत... क्रिया करने वाले पाचक तूरीयतत्व में विक्रिया विक्रिया नहीं है शब्द प्रवृत्ति निमित्त शब्द प्रवृत्ति के निमित्त विक्रियावत्व तुरीय वक्त अयुक्तम तूर्य है उसमें अविक्रय है शब्द प्रवृत्ति के निमित्त क्रिया उसमें नहीं है इत्या क्रियावत्व पाचकादिपत पाचक आदि में जैसे क्रियावत्व तूर्य में से क्रियावत्व नहीं हेतु तो अभिक्रिय वह तो अभिक्रिय न पंचम पंचम गुण उत्पलाद नीलादिशबत् गुणवत्त से शब्द प्रवृत्ति निमित से रक्त उत्पल है नीलम रक्तम उत्पलम ये नीलादिश्द प्रयोग होता है क्योंकि रूप है गुण और तूर्य निर्गुण निर्गुणे निर्गुण तुरीय गुणवत्वयुक्त गुणवत्व रूप शब्द प्रवृति निमित्त निर्गुण में नहीं कह तो तो तो कर सकते इतना गुणवत्व नीलाधिपत निर्गुण नीलादि जैसे गुणवत् गुणवत्व प्रवृत्ति निमित्त को लेकर प्रयोग होता है उत्पल आदि में ऐसे तुर्य में कोई शब्द प्रवृत्ति निमित्त तो नीलादि नहीं है नहीं क्योंकि निर्गुण साखी चे, चेता केवल निर्गुण तदव्यत्व तो अनुमान पूर्व पक्ष ने अनुमान किया था अधिस्ट वाच्य घटवत ये इसका निराकरण क्या शब्द प्रवृति निमित्त अनुपलब्धि बाधितम शब्द प्रवृति निमित्त की अनुपलब्धिया बाधितम शब्द प्रवृति निमित्त की उपलब्धि नहीं होती नहीं संभव नहीं तो उसमें बाच्यत्व तो कैसे होगा बाच्यत्व तो का कारण है तो शब्द प्रवृत्ति निमित्त वो नहीं है इसलिए बाधित तो अनुमान फलितम तो अत अत अतो न निर्देश अर्थ इसलिए अभिधान शब्द के द्वारा उसका निर्देश नहीं होगा ठीक है यदि से नास्ती विशिष्ट जातियादि मतम तरी नर विषाण आदि दृष्टि रिव तदृष्टि निष्फल शुरीय तत्व में विशिष्ट जाति आदि मतव नहीं है जाति नहीं गुण नहीं क्रिया नहीं कुछ शब्द प्रतिनिमित्व नहीं है तो नर विषाण आदि की दृष्टि ज्ञान जिस तद दृष्टि भी इसके दृष्टि ज्ञान से क्या फल होगा जैसे नर कोई संबंध नहीं विशिष्ट जाति आदि मत राजा, से फला फला आदि राजा आदि, उपासन से फल संक विशिष्ट जाति आदि जिसमें उनका उपासना करने पर कुछ फल मिलता है जिसमें कोई जाति आदि धर्म कुछ है नहीं उसके आप चिंतन करने से क्या फल मिलेगा संकते शि सदि समत्व निरर्थक तूर्य हो जाति आदि धर्म नहीं कुछ नहीं तो सबका निषेध कर दिया तो ससाण समान हो गया नर विषाण खर खरगोश निर फिर उसका चिंतन से काम यथा सुक्तिर यम इत अवगम रजत आदि विषय तृष्णा भी आवर्तित है <coughs> यम सुक्ति ऐसे ज्ञान होने पर रजत आदि विषय तृष्णा पहले रजत ज्ञान होने पर रजत तो hmm! प्राप्त करने की इच्छा तृष्णा इदमे सैत रजत जो निश्चय हो गया शुक्ति है तृष्णा व्यार्तृा नष्ट हो जाती रजत ही नहीं तथा तूर्य ब्रह्म अहमति आत्मतः तुरीय ब्रह्म मेह आत्म तूर्य साक्षात्कार सती अहमस्मी तूय ब्रह्म हो गया तौर बाकी जीतने अनात्म सो कल्पित हे नही अनात्म विषया तृष्णा व्यवचिते इसे रज्जुरियम सुप्तरियम ज्ञान हो गया और रजत विषय तृष्णा हो जाती क्योंकि रजत ही निश्चय हो गया तुरिया ब्रह्म में अनात्म कल निश्चय होने पर अनात्म विषय तृष्णा नष्ट हो जाती तदव आत्म तुरी सर्वाकांक्ष निवर्तकवाद अन्य शंका तो नुक्ता परिहरती <laughs> सूर्य का आवागम आत्मोत्ते न जब होता है अहम अस्मी तूर्य निर्विशेष आत्म ब्रह्म ऐसे ज्ञान होने पर सर्वाकांक्ष निवर्तक तो सर्वाकांक्षा इच्छा का निवर्तक है अनर्थक तो शंका नहीं होता इसलिए अनर्थक ऐसा नहीं परि पूर्व ने कहा था सबसे विषाण सदस्य उसके उसकी दृष्टि ऐसा नहीं इति परिहरती न आत्मत्वावगमी तुर्य से अनात्म तृष्णा व्यावृत्ति हेतु शुक्ति का जैसे रजत तृष्णायाजत सुक्ति का अवगमी शुक्ति का ज्ञान होने पर रजत तृष्णाया व्यावृत्ति निवृत्ति हो जाती शुक्ति ज्ञान रजत तृष्णा का निवर्तक है ठीक इस पर अगर तुर्य से तूर्य से आत्मत्वगमी अहम अस् तुर्य साक्षात्कार पर आत्मा से भिन्न जितने अनात्म है तद तो विषय तृष्णा की व्यावृति निवृत्ति होती उसका हेतु है ज्ञान, तदेव तो आत्मत्वन तूरी अवगम से सर्वाकांक्षा निवर्तकवाद तूर्य अवगम जब होगा अहमअस्मी तो सर्व इच्छा निवर्तक उनसे अनर्थ हो गया अनर्थ शंका तो नहीं होता तूर्य से आत्मत्वगम थ हेतु कृष्णादिदोष निवृत्ति लक्षण फलमुक्तम विद्वत्व अवगम साक्षातकार हो गया तुरिया हम जिसको सर्वान हेतु कृष्ण आदि दोष कृष्ण आदि दोष लोग लक्षण फल कहा गया उसको साधय थी विद्वत्खा करके नहीं तूर्य से आत्मत्व अवगमे सती अविद्या तृष्णा आदि दोषाण संभव अस्त ज्ञानी का अनुभव तूर्य का आत्मतः ज्ञान हो जाने पर अविद्या कृष्ण आदि राग आदि दोष क्या संभव दोष ही नहीं इन तत्वसी नहीं न तूर्य ठीक नहीं न तूर्य अशेष विशेष शून्य न आत्मतवें अवगंत शक्य थे तूर्य का केस आत्म ज्ञान होगा कोई विशेष ही नहीं तूर्य में विशेष तो तो नहीं।, तो तो नहीं, तो तो तो नहीं तो उसका तो ज्ञान नहीं होगा तो मैं ही तूर्य ऐसे ज्ञान कैसे होगा और ऐसे विशेष अशेष विशेषण्यम न आत्मत्व अवगत शक्य थे आत्मत्व तो ज्ञान नहीं हो सकता है तेतु अभाव ज्ञान होने के लिए हेतु कोई विशेष ही नहीं है तत्र न चूर्य से आत्मत्व अनावगमे कारणमस्ती पूर्व पिछले कहा आत्मत्वान के कोई कारण नहीं सिद्धांत के के ज्ञान नहीं होने के लिए कोई कारण नहीं प्रमाण तो हे उपनिषद प्रमाण आत्मत ज्ञान के लिए ज्ञान क्यों नहीं होगा प्रमाण है और ज्ञान क्यों नहीं होगा <laughs> <coughs> सर्व उपनिषदाम सर्वोपनिषद्यात सब उपनिषद का आत्मत ज्ञान में ही चरितार्थ होता है ठीक है मैं सर्व उपनिषदाम इति उत्तम एवं उदाहरण लेन दशे थोड़े उदाहरण दे देते सब उपनिषद तदर्थ है को ज्ञान कराने के लिए ही है उसमें उदाहरण थोड़े उदाहरण देकर देखाते में अयम आत्मा ब्रह्मी में अव्यवधान प्रमाण व्यापार के बिना अपरक्ष अंदर कार्य का सब लेकर अजन्म आत्म तो एक ही उस अतिरिक्त तो कुछ नहीं आपने भी सर्वम आत्मा ही आत्माव न तद तो अतः कि इत्यादि सौ का उपनिषद का तथर्च तुर्य के ज्ञान कराने में ही सार्थक है प्रमाण है तो प्रमाण होने से ज्ञान क्यों नहीं हुआ ओ भद्र कर्ण सुन याद